वो कार में बैठी किताब पढ़ रही थी ज़िन के ऊपर एक किताब थी ध्यान के ऊपर एक किताब थी उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है करके देख लो हर्ज क्या है बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिए थे कि जब तुम्हें कि पीड़ा हो दर्द हो चोट लगे तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा लगी उसी मान्यता से उपद्रव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 अस्पताल पहुंचते पहुंचते घंटों लगते हैं पंद्रह मिनट बाद उसने का अच्छा हर्ज क्या है कोशिश करके देख ले कोई और उपाय भी नहीं है निरुपाय आदमी कभी कभी ठीक बातें कर लेता है जब तक उपाय होते तब तक कौन ठीक बातें करे है? अगर अस्पताल पास होता तो उसने प्रयोग ना किया होता अगर एस्प्रो पास होती तो उसने एस्प्रो पर भरोसा किया होता बुद्ध पर नहीं आदमी की मूर्ता का कोई हिसाब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 इसे तुम प्रयोग करके देखना प्यास लगे तो ध्यान रखना तुम्हें नहीं लगी है शरीर को लगी है बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे जब भी कोई तुम्हें चीज ज्यादा सताने लगे तो तीन बार ध्यान करके तीन बार कहना प्यास प्यास प्यास और तुम पाओगे प्यास अलग हो गई और जैसे ही प्यास अलग हो जाती है उसकी पकड़ छूट जाती है तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे प्यास किसी और को लगी भूख किसी और को लगी बूढ़ा कोई और हुआ रोग किसी और को आया तुम अलग हो जाते हो ये अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है और जो जीवन के रोज रोज छोटे छोटे कामों में अलग होता गया बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अज्ञान की बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर तादात्म्य की और जो रोज रोज प्यास लगी तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया पानी दिया तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा कहाँ की शरीर को प्यास थी शरीर को तृप्ति हुई शरीर को भूख थी शरीर की भूख मिटी शरीर को रोग था शरीर का रोग गया और हर घड़ी अपने को अलग रखा अलग रखा अलग रखा अपने को बचाया और दूर रखा अपने को संभाला होश को खोने न दिया शरीर के साथ जुड़ने न दिया तो अंतिम घटना जो घटेगी वो ये जब मौत आएगी तब ये जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा तुम तो मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती शरीर को मुझे नहीं लेकिन इसे आज से साधोगे तो ही मौत में सद पाएगा ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त ही साथ लेंगे जब प्यास में न सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा जब सिर दर्द में न सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा भूख में कोई मर नहीं जाता है एक दिन में अगर आदमी भूखा रहे तीन महीने तब मरेगा जब एक दिन की भूख में न सधा और तुम खो गए और एक हो गए शरीर के साथ तो मृत्यु में कैसे सधेगा मृत्यु में तो चेतना शरीर से पूरी तरह अलग होगी और तुम्हारा ध्यान शरीर पर रहेगा क्योंकि जिंदगी भर उसी का अभ्यास किया उसी का सम्मोहन किया तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम नहीं मर रहे हो तुम समझोगे कि मैं मर रहा हूं कोई कभी मरा नहीं कोई कभी मर नहीं सकता इस संसार में जो है वो सदा से सदा रहेगा रूपांतरण होते घर बदलते देह बदलती वस्त्र बदलते मृत्यु होती ही नहीं मृत्यु असंभव है कोई मरेगा कैसे जो है वो नहीं कैसे हो जाएगा जो है वो रहेगा रहेगा सदा सदा रहेगा लेकिन फिर भी लोग रोज मरते रोज तड़फते बुद्ध जब कहते हैं अप्रमादी नहीं मरते तो तुम ये मत समझना कि वो मरते नहीं और उनको मरघट नहीं ले जाना पड़ता वो तो बुद्ध को भी ले जाना पड़ा नहीं मरते क्योंकि वे जानते हैं वे अलग तुम्हारे लिए तो वे भी मरते स्वयं के लिए वे नहीं मरते क्योंकि मृत्यु की घड़ी में भी वे अपने भीतर के दिए को देखते चले जाते या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सई अंधेरी रात में नींद में ही नहीं मृत्यु की घनघोर अमावस में भी तस्याम जागृति सई फिर भी सही में जागा रहता है देखता रहता है सजग रहता है काशी के नरेश का एक ऑपरेशन हुआ 1910 में पांच डॉक्टर यूरोप से ऑपरेशन के लिए आए पर काशी के नरेश ने कहा कि मैं किसी तरह का मादक द्रव्य छोड़ चुका हूं मैं ले नहीं सकता तो मैं किसी तरह का बेहोश करने वाला कोई दवा कोई इंजेक्शन वो भी नहीं ले सकता क्योंकि मादक द्रबे मैंने त्याग दिए ना मैं शराब पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ चाय भी नहीं पीता तो इसलिए ऑपरेशन तो करें आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन था बड़ा ऑपरेशन था लेकिन मैं कुछ लूंगा नहीं बेहोशी के लिए डॉक्टर घबराए उन्होंने कहा यह होगा कैसे इतनी भयंकर पीड़ा होगी और आप चीखे चिल्लाए उछलने कूदने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप सह ना पाएंगे उन्होंने कहा कि नहीं मैं सह पाऊँगा बस इतनी ही मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूं तो उन्होंने प्रयोग करके देखा पहले उंगली काटी तकलीफ़ें दी सु चुभोई और उनसे कहा कि आप अपना वो अपना गीता का पाठ करते रहे कोई दर्द का उन्हें पता न चला फिर ऑपरेशन भी किया गया वो पहला ऑपरेशन था पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें किसी तरह के मादक द्रव्य का कोई प्रयोग नहीं किया गया काशी नरेश पूरे होश में रहे ऑपरेशन हुआ डॉक्टर तो भरोसा ना कर सके जैसे कि लाश पड़ी हो सामने जिंदा आदमी ना हो मुर्दा आदमी हो ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूछा कि तू चमत्कार है आपने किया क्या उन्होंने उनका मैंने कुछ किया नहीं मैं सिर्फ़ होश संभाले रखा और गीता जब मैं पढ़ता हूँ इस जन्म भर से पढ़ रहा हूँ और जब मैं गीता पढ़ता हूँ और यही पाठ का अर्थ होता है पाठ का अर्थ ऐसा नहीं होता कि बैठे हैं नींद आ रही तंद्रा आ रही दोहराए चले जा रहे हैं मक्खी उड़ रही और गीता पढ़ रहे हैं पाठ का ये मतलब नहीं होता पाठ का अर्थ होता है बड़ी सजगता से कि गीता ही रह जाए उतने ही शब्द रह जाएं सारा संसार खो जाए तो उनका गीता के पाठ से मुझे होश बनता है जागृति आती बस उसका मैं पाठ जब तक करता रहूं तब तक मुझसे भूल चूक नहीं होती तो मैं उसे दोहराता रहूं तो फिर शरीर मुझसे अलग है नहन ते हन्य माने शरीर तब मैं जानता हूं कि शरीर को काटो मारो तो भी तुम मुझे नहीं मार सके नैनम छिदंती शस्त्राणी तुम छेदो शस्त्रों से तुम तो मुझे नहीं छेद सकते बस इतनी मुझे याद बनी रही उतना काफी था मैं शरीर नहीं हूं हाँ अगर मैं गीता ना पढ़ता होता तो भूल चूक हो सकती थी अभी मेरा होश इतना नहीं के सहारे के बिना सच जाए पाठ का यही अर्थ होता है पाठ का अर्थ अध्ययन नहीं है पाठ का अर्थ गीता को दोहराना नहीं है पाठ का बड़ा बहुमूल्य अर्थ है पाठ का अर्थ है गीता को मस्तिष्क से नहीं पढ़ना गीता को बोध से पढ़ना और गीता पढ़ते वक्त गीता जो कह रही है उसके बोध को संभालना निरंतर निरंतर अभ्यास करने से बोध संभल जाता है और काशी नरेश को भी डर था अगर सहारा ना ले तो बोध शायद खो जाए बुद्ध ने तो कहा है कि शास्त्र का भी सहारा ना लेना सिर्फ श्वास का सहारा लेना क्योंकि शास्त्र भी जरा दूर है श्वास भीतर जाए देखना श्वास बाहर जाए देखना श्वास की जो परिक्रमा चल रही है श्वास की जो माला चल रही है उसे देखना इसको बुद्ध ने अनापान सती योग कहा श्वास का भीतर आना बाहर जाना इसे तुम देखते रहना श्वास भीतर जाए तो तुम देखते हुए भीतर जाना श्वास नासापुटों को छुए तो तुम वहाँ मौजूद रहना गैर मौजूदगी में न छुए तुम होशपूर्वक देखना कि श्वास ने नासापुटों को छुआ ऐसा भीतर कहने की जरूरत नहीं है ऐसा साक्षात्कार करना फिर श्वास भीतर चली श्वास के रथ यात्रा शुरू हुई वो तुम्हारे फेफड़ों में गई और गहरी गई उसने तुम्हारे नाभि स्थल को ऊपर उठाया देखते जाना उसके साथ ही साथ जाना छाया की तरह उसका पीछा करना फिर श्वास एक क्षण को रुकी तुम भी रुक जाना फिर श्वास वापस लौटने लगी तुम भी लौट आना श्वास बाहर चली गई फिर श्वास भीतरा है इस श्वास की परिक्रमा का तुम पीछा करना हो उस पूर्वक तो बुद्ध ने कहा सबसे सुगम सहारा है पढ़ा लिखा हो गैर पढ़ा लिखा हो पंडित हो गैर पंडित हो सभी साथ लेंगे श्वास तो सभी को मिली है ये प्रकृति दत्त माला है जो सभी को जन्म के साथ मिली और श्वास की एक और खूबी है कि श्वास तुम्हारी आत्मा और शरीर का सेतु है उससे ही शरीर और आत्मा जुड़े अगर तुम श्वास के प्रति जाग जाओ तो तुम पाओगे शरीर बहुत पीछे छूट गया बहुत दूर रह गया श्वास में जाग कर तुम देखोगे तुम अलग हो शरीर अलग है श्वास ने ही जोड़ा है श्वास ही तोड़ेगी तो मृत्यु के वक्त जब श्वास छूटेगी अगर तुमने कभी श्वास के प्रति जाग न देखा हो तो तुम समझोगे गए मरे वो केवल भ्रांति है आत्म सम्मोहन है वो लंबा सुझाव है जो तुमने सदा अपने को दिया था और मान लिया है वो एक भ्रांति है लेकिन अगर तुम जागे रहे और तुमने श्वास का जाना भी देखा तुमने देखा कि श्वास बाहर चिलेगी और भीतर नहीं आई और तुम देखते रहे श्वास बाहर चिली गई लौटी नहीं और तुम देखते रहे तब तुम कैसे मरोगे वो जो देखता रहा श्वास का जाना भी वो तो अभी भी है वो तो सदा ही है अब प्रमादी नहीं मरते और प्रमादी तो मरे हुए ही हैं उनको जिंदा कहना ठीक नहीं प्रमादी को क्या जिंदा कहना सोए हुए आदमी को क्या जिंदा कहना अमेरिका में एक लड़की की जान अटकी है वो बेहोश पड़ी है कई महीने हो गए और चिकित्सक कहते हैं वो होश में कभी आएगी नहीं बीमारी असाध्य लेकिन तीन चार साल तक और ज्यादा भी ऑक्सीजन के सहारे और यंत्रों के सहारे वो जिंदा रह सकती वो जिंदा है मगर उसको क्या जिंदा कहो बिस्तर पे पड़ी है बेहोश कई महीने हो गए यंत्र टंगे हारों तरफ फेफड़ा यंत्र से चल रहा है श्वास यंत्र से ली जा रही है शरीर में खून डाला जाता है माँ बाप पीड़ित हैं क्योंकि माँ बाप कहते हैं ये कोई जिंदगी है और ऐसी ही वो वर्षों तक अटकी रहेगी इससे तो बेहतर है मर जाए कभी कभी मौत बेहतर होती जिंदगी से तो मां बाप ने आज्ञा चाहिए है अदालत से क्योंकि अदालत झंझट करती है खड़ा बीच में बाप चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन की नली है वो अलग कर ली जाए ताकि लड़की मर जाए कोई मां बाप पे खर्चा भी नहीं पड़ रहा है सरकार खर्च उठा रही लेकिन मां बाप को देख के पीड़ा होती कि क्या सहार है इसमें और पता नहीं उसको भीतर कितनी पीड़ा हो रही इससे तो शरीर से छुटकारा हो जाए लेकिन अदालत आज्ञा नहीं दी क्योंकि अदालत कहती है ये तो हत्या करना होगा श्वास की ली लेकर आना ये तो उसे मारना होगा वो अपने आप मरे तब ठीक अब कैसी दुविधा है इसको जीवन कहोगे ये जीवन तो नहीं हुआ ये तो मरे हुए होना हुआ मरने से भी पत्थर हुआ मरने में भी एक जीवंतता होती उतनी जीवंता भी नहीं है लेकिन जिसे तुम जीवन कह रहे हो वो भी बस ऐसा ही है कमो जिंदगी है या कोई तूफान है हम तो इस जीने के हाथों मर चले इससे जिंदगी क्या कहो जिसके हाथों मौत ही आती है और कुछ भी नहीं आता फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं और अगर तुम्हारे जीवन में मृत्यु का ही फल लगता है अंत में तो वृक्ष पहचान लिया गया यह कोई जीवन न था जीसस ने कहा है जिस जीवन में महाजीवन के फल लगे वही जीवन है इस जीवन में तो मृत्यु के फल लगते हैं पंडित जन अप्रमाद के विषय में यह अच्छी तरह जानकर आर्यों के बुद्धों के उचित आचरण में निरत रहकर अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं बुद्ध के समय तक पंडित शब्द खराब नहीं हुआ था पंडित का अर्थ होता है शाब्दिक प्रज्ञावान जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया है बुद्ध के समय तक पंडित शब्द समादृत था आज नहीं आज पंडित शब्द एक गंदा शब्द है उसमें रोग लग गया अब पंडित हम उसको कहते हैं जिसको शास्त्र का ज्ञान है बुद्ध के समय में पंडित उसे कहते थे जिसे स्वयं का ज्ञान है पंडित जन अप्रमाद के विषय में यह अच्छी तरह जानकर आर्यो के बुद्धों के उचित आचरण में निरत रहकर अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं वे होश में जाग के आनंदित होते और कोई आनंद है भी नहीं तंद्रा है दुख निद्रा है नरक, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती हजार बार भी वादा न हो बफा लेकिन मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लू हजार बार भी वादा बफा ना हो लेकिन आशाएं कभी पूरी नहीं होती कोई वादा वफा नहीं होता भरोसे दिए जाते हैं और टूट जाते हैं लेकिन फिर भी आदमी का बेहोश मन मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लेकिन एक बार और सही फिर एक बार और सही अब तक नहीं हुआ कौन जाने कल हो जाए एक बार और सही आशा मरती नहीं आशा हारती है पराजित होती है हताश होती है मरती नहीं आशा यही कहे चली जाती अब तक नहीं हुआ ठीक लेकिन कौन जाने कल हो जाए हजार बार भी वादा वफा ना हो लेकिन मैं उसकी मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लूँ ऐसी आंखें बिछा बिछा के तुम अपने को गमा देते हो आखिर में पाते हो कभी कोई वादा वफा नहीं होता वासना आश्वासन बहुत देती है पूरा कोई आश्वासन कभी नहीं होता आश्वासन देने में वासना बड़ी कुशल है मैंने एक बड़ी पुरानी कहानी सुनी कि एक आदमी ने बड़ी भक्ति की परमात्मा की परमात्मा प्रसन्न हुआ और उस आदमी से पूछा क्या चाहता है उसने कहा आप मुझे कोई एक ऐसी चीज दे दे उससे मैं जो भी मांगू वो मेरी मांग पूरी हो जाए तो परमात्मा ने उसे एक संख दिया और कहा कि इस को तू जब भी बजाएगा और इससे जो भी तू कहेगा वो पूरा हो जाए तू कहेगा लाख रुपए चाहिए संख बच के पूरा भी ना हो पाएगा ध्वनि विनीन भी ना हो कि लाख रुपए मौजूद हो जाएंगे वो आदमी तो बड़ा प्रसन्न हुआ अब तो कोई बात ही ना रही जो भी मांगता मिल जाता है उस घर में एक महात्मा एक बार मेहमान हुए महात्मा ने यह संख देखा महात्मा ने कहा यह कुछ भी नहीं है मेरे पास है। उस साधारण ग्रस्त आदमी ने कहा महासंख महासंख की क्या खूबी तो महात्मा ने कहा महासंख की खूबी यह कि मांगो लाख देता है दो लाख ये तुम्हारा तो एक ही लाख देता है ना मेरा महासंघ है उसको मांगो दो लाख वो कहते चार लाख ग्रस्त को लोभ बढ़ा उसने कहा आप तो महात्मा जन हैं आप तो सब छोड़ ही चुके संघ आप ले लो महासंघ मुझे दे दो तो, महात्मा ने कहा खुशी से हम तो त्यागी हैं रख लो महासंघ महात्मा छोड़ गए संघ ले गए और उसी रात वो विदा भी हो गए सुबह रात भर सो न सका गृहस्थ सुबह होते ही स्नान ध्यान करके पूजा की महासंख फूका कहा कि लाख रुपए इसी वक्त चाहिए महासंघ ने कहा लाख अरे दो लाख लो लेकिन कुछ आया करा नहीं उसने कहा कि भाई क्या हुआ दो लाख का महासंघ ने कहा दो लाख अरे चार लाख लो मगर कुछ आया गया नहीं तो उसने पूछा कुछ दोगे भी उसने कहा तुम जो भी मांगोगे उससे दोगुना दूँगा मगर दूंगा कभी नहीं तुम दस लाख मांगो मैं बीस लाख दूंगा यही महासंख इसलिए महासंख जब किसी को तुम कहते हो उसका मतलब यह होता किसी काम के नहीं महासंख वायदे बहुत आश्वासन बहुत ये जिंदगी एक महासंख है तुम इससे कुछ भी मांगो जिंदगी आशा बंधाती अरे इतने में क्या होगा हम दुगना देने को तैयार है और तुम आशा किए चले जाते हो जिसने आशा न छोड़ी वो धार्मिक नहीं हो पाता जिसने आशा की ये व्यर्थ न व्यर्थता ना देखी जिसने आशा का ये महासंखपन न पहचाना वो धार्मिक नहीं हो पाता विद्यान का सतत अभ्यास करने वाले और सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते प्रमाद यानी ध्यान बुद्ध ने कहा है कि ऐसा अलग बैठ के घड़ी भर ध्यान कर लेना काफी नहीं है अच्छा है न करने से बेहतर है काफी नहीं है ध्यान का सातत्य होना चाहिए जैसे श्वास चलती है जागो सो उठो बैठो ऐसे ही ध्यान भी चलना चाहिए ऐसा ना हो कि कभी ध्यान कर लिया फिर भूल गए क्योंकि अगर घड़ी भर ध्यान किया और फिर 23 घंटे ध्यान ना किया तो घड़ी भर में तुम जो सफाई करोगे 23 घंटे में फिर कचरा लत जाएगा ये तुम रोज साफ करोगे रोज गंदा हो जाएगा ध्यान तो जीवन की शैली बन जानी चाहिए वे ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले और सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते हैं वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमृत है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ अहंकार का दिया बुझ जाता है और जहाँ जीवन का दिया जलता है वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ शरीर आवश्यक नहीं रह जाता आत्मा पर्याप्त होती है। वे उस जगह पहुँच जाते हैं जब जहाँ सब सीमाएं गिर जाती हैं और असीम उपलब्ध हो जाता जैसे बूंद सागर में खो जाए ऐसे वे सागर में खो जाते लेकिन ये खोना नहीं ये पाना है क्योंकि वे सागर हो जाते हैं बूंद कुछ खोती नहीं सब कुछ पा थी। जो उत्थानशील स्मृतिवान सूची कर्म वाला तथा विचार कर काम करने वाला है उस संयत धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी पुरुष का यश बढ़ता है बुद्ध कहते हैं यश ही चाहो तो ध्यान का यश चाहना धन का नहीं यश ही चाहो तो ज्ञान का यश चाहना पदार्थ का नहीं यश ही चाहो तो अंतर ज्योति का यश चाहना बाहर कितनी ही रोशनी कर लो और भीतर अंधेरे रहे और लोग तुम्हारी कितनी ही प्रशंसा करें तुम खुद अपने भीतर आनंद से न भर पाए यशस्वी न हुए उस यश का क्या मूल्य है किसको धोखा देते हो ये तो अपने ही हाथ अपनी फांसी हो जाएगी ये तो आत्मघात है यस एक ही है बुद्ध कहते हैं वो ध्यान का है फिर कोई पहचाने ना पहचाने उससे दूसरे का कोई लेना देना नहीं दो तरह के यश है एक तो जो दूसरे तुम्हें देते और एक जिस दूसरे का कोई प्रयोजन नहीं तुम अपनी अंतरात्मा में जिससे जन्माते हो एक तो धन का यश है पद का यश है राजनीति है संसार का फैलाव है वहां का यश है उस यश को बहुत मूल्य मत देना क्योंकि मौत उस सब को छीन लेगी कोई याद रखता किसी को इधर मरे नहीं कि उधर लोग अर्थी तैयार करने लगते घर के लोग रोने धोने में लगे होते हैं तो पास पड़ोसी आ जाते वो अर्थी तैयार करने लगते हैं जल्दी पड़ती विदा करो बुलाओ जल्दी मरे नहीं कि लोग भुलाने को तत्पर हो जाते मरघट ले जाने को उत्सुक हो जाते हैं चार दिन बाद कहानी भी नहीं रह जाती कौन याद करता है किसको पड़ी पानी पे खींची गई लकीर है ये जीवन खिंच भी नहीं पाती और मिट जाती एक और भी यश है वो यश किसी दूसरे से नहीं मिलता वो आत्म प्रतिष्ठा से मिलता है वो स्वयं में केंद्रित होने से मिलता है वो स्वयं के ज्ञान से मिलता है वो ध्यान का यश है मेधावी पुरुष को उत्थान अप्रमाद संयम और दम के द्वारा ऐसा दीप बना लेना चाहिए जिससे बाढ़ न डुबा सके बाढ़ यानी मौत तुमने जो यश बनाया है वो डूब जाएगा सब वो कागज की नाव है घर की हौज में चलाते हो एक बात जीवन के सागर में न चलेगी कागज की नाव पर धोखे में मत पड़ना दूसरे के विचार और दूसरे के मंतव्य और दूसरे के द्वारा मिली प्रशंसा कागज की नाव है ताश का बनाया महल है जरा सा हवा का झोंका समाप्त हो जाए बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष को उत्थान उत्थान एक प्रक्रिया है जिसमें तुम जीवन चेतना को ऊपर की तरफ उठाते हो साधारणता आदमी की चेतना नीचे की तरफ बहती काम वासना की तरफ बहती काम वासना का केंद्र सबसे नीचा केंद्र है आदमी के जीवन में वहां से चेतना नीचे की तरफ जाती उत्थान एक प्रक्रिया है बुद्ध योग की जिसमें तुम चेतना को ऊपर की तरफ उठाते हो जब भी तुम पाते हो चेतना नीचे की तरफ जा रही, तब तुम उसे ऊपर खींचते हो तुम उसे सहस्त्रार की तरफ ले जाते हो तुम आंख बंद कर लेते हो और सिर के ऊपरी भाग में तुम सारी जीवन ऊर्जा को खींचते हो इसका तुम प्रयोग करके देखना सिर शासन इसीलिए शुरू हुआ कि उससे सहारा मिल जाता है क्योंकि अगर तुम सिर के बल खड़े हो जाओ तो ऊर्जा आसानी से सिर की तरफ बहनी शुरू हो जाती ऊर्जा वैसी ही जैसे जल नीचे की तरफ बहता है शीर्षासन का भी यही अर्थ है कि जीवन ऊर्जा को तुम मस्तिष्क की तरफ लाओ काम केंद्र सबसे निम्न है और सहस्त्रार सबसे ऊपर और जो व्यक्ति सहस्त्रार में जीवन को ले आता है जो वहां से जीने लगता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं साधारणतया लोगों का जब प्राण निकलता है तो काम केंद्र से निकलता है जनिंद्री से निकलता है सिर्फ योगियों का समाधिस्थ पुरुषों का प्राण सहस्तार से निकलता है तुम जहां हो वहीं से तो निकलोगे तुम्हारा मन जहां जहां घूमता था जहां जहां भटकता था वहीं से तो मरेगा और जो काम केंद्र से मरता है वो फिर जन्म ले लेता है क्योंकि काम वासना और जन्म की आकांक्षा है जो सहस्तार से विदा होता है फिर उसका कोई जन्म नहीं सहस्त्रार से तुम परमात्मा में लीन होते हो और काम केंद्र से तुम प्रकृति में लीन होते हो काम केंद्र प्रकृति से जोड़ता है सहस्त्रार परमात्मा से उत्थानशील अप्रमाद से भरा संयम और दम के द्वारा ऐसा दीप बना लेना चाहिए जैसे बाढ़ ना डुबा सके जिसे मौत ना डुबा सके ऐसा दीप बन जाता है सहस्त्रार की ही चर्चा है वहां तुम्हारी चेतना इकट्ठी होती चली जाती धीरे दीर धीरे शरीर से तुम अलग हो जाते हो धीरे धीरे चैतन्य ही तुम्हारी एकमात्र दशा रह जाती होश प्रगाढ़ हो जाता है संघ्रीभूत हो जाता है सघन हो जाता है तुम तब नीचे नहीं भटकते बुद्ध ने इसको कहा है मेघ समाधि जैसे कि बादल ऊपर डोलता है बरस जाए तो जमीन पर धाराएं बहती अन्यथा जल आकाश में भटकता है ऊपर उठ जाता है उत्थान हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन चेतना को शरीर से निरंतर अलग करता रहता है तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में मेघ समाधि का जन्म होता है उसकी सारी चेतना एक मेघ की भांति उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती सारा शरीर नीचे पड़ा रह जाता वह आकाश में घूमते एक सफेद बादल की तरह हो जाता और जब प्राण वहां से निकलते हैं तो मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाती वहां से अमृत का द्वार है लेकिन तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां सिर्फ आशाओं के आश्वासन तुम तो महासंग के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हो कोई ना आया ना आएगा लेकिन क्या करें घर इंतजार न करें न कोई कभी आया वहां उस द्वार पर न कोई कभी आएगा लेकिन क्या करें घर इंतजार न करें आदमी कहता क्या करें क्योंकि तुम्हें एक ही द्वार का पता है वहीं तुम हो ना जानते हो उत्थान करो चेतना का जागो खींचो अपने को ऊपर की तरफ दृढ़ता पराक्रम का संयम का एक द्वीप बनाओ दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगते हैं और बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमात् की रक्षा करते हैं लेकिन यह तभी संभव है जब तुम जिंदगी की असलियत को पहचान लो इस जिंदगी की असलियत को पहचानते ही तुम्हारे कदम दूसरी जिंदगी की तरफ उठने शुरू हो जाते बुद्धि मूढ़ लोग प्रमाद में लगते हैं इससे बड़ी मूढ़ता और क्या हो सकती है कि जिस द्वार पर कभी कोई नहीं आया वहीं तुम प्रतीक्षा किए बैठे हो कब तक बैठे रहोगे कितने जन्मों से तुम बैठे रह हो उसी काम वासना के द्वार पर कब तक बैठे रहोगे बहुत देर हो गई ऐसे ही बहुत देर हो गई अब जाग जाना चाहिए कितनी बार मर चुके हो फिर भी ख्याल ना आया कि जिस वृक्ष में हर बार मृत्यु का फल लगता है वो वृक्ष बीज से ही गलत है जो जागे जिन्होंने जरा गौर से जिंदगी को देखा उन्होंने क्या पाया उन्होंने कुछ और ही बात पाई मैंने पूछा जो जिंदगी क्या है हाथ से गिर के जाम टूट गया जिन्होंने भी पूछा जिन्होंने भी जरा होश संभाला जरा जिंदगी को गौर से देखा हाथ से गिर के जाम टूट गया बेहोशी में ही जिंदगी का जाम संभला है होश आते ही टूट जाता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पर हो ही जाए तो अच्छा तुम जिसे जिंदगी कहते हो वो टूट ही जाए तो अच्छा क्योंकि तुम और किसी तरह जागोगे नहीं तुम्हारा सपना किसी तरह बिखर ही जाए तो अच्छा पर तुम अपने अनुभव को झुटलाए चले जाते हो आदमी अनुभव से सीखता ही नहीं तुम अपने सारे अनुभव को भूलते चले जाते हो कल भी तुमने क्रोध किया परसों भी क्रोध किया क्रोध से कुछ पाया कुछ भी नहीं पाया तुम भली भांति जानते हो किसी बुद्ध पुरुष की जरूरत नहीं तुम्हें यह समझाने को लेकिन आज भी तुम क्रोध करोगे और कल भी तुम क्रोध करोगे क्या तुम अनुभव से कभी कुछ सीखते ही नहीं क्या अनुभव का तुम कभी कोई इत्र नहीं निचोड़ते क्या अनुभव आते हैं और चले जाते हैं और तुम चिकने घड़े की तरह रह जाते हो तुमने कल भी वासना की थी परसों भी वासना की थी कौन से फूल खिले कौन से वाद्य बजे कौन सा उत्सव हुआ हर बार हर हारे हर बार थके हर बार विषाद ने मन को घेरा हर बार पीड़ा अनुभव की संतापन भाव किया फिर फिर भूल गए ऐसा लगता है कि तुमने अपने को धोखा देने की कसम खा रखी तुम कहा वस्ल कहां वस्ल के अरमान कहा दिल के बहलाने को एक बात बना रखी तुम्हें तो भली भांति पता है दिल को बहला रहे हो लेकिन इस दिल का बहलाना बड़ा महंगा सौदा है जो मिल सकता था वो तुम गमा रहे हो और जो मिल नहीं सकता उस द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हो जागो थोड़े से भी जागोगे एक किरण काफी है अंधेरे को मिटाने को मिट्टी का छोटा सा दिया काफी कोई सूरज थोड़ी चाहिए लेकिन जिस घर में पहली किरण आ गई उस घर में सूरज का आगमन शुरू हो गया और जिस घर में मिट्टी का दिया जल गया देर नहीं है जल्दी ही हजार हजार सूरज भी चलेंगे थोड़ी सी किरण भी जरा सा बोध भी और बैठे मत रहो कोई और इस काम को तुम्हारे लिए ना कर सकेगा तुम्ही को करना होगा इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि कोई आएगा और आशीर्वाद दे देगा और किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा यह आशीर्वाद तुम्हें स्वयं को ही अपने को देना होगा इसलिए बुद्ध कहते हैं पराक्रमी यही एक पराक्रम उत्थान रथ, सतत ध्यान में लगा अप्रमत ऐसा जिसका जीवन है वह जीवन ही धार्मिक जीवन है मंदिर जाने से कुछ ना होगा मस्जिद जाने से कुछ ना होगा परमात्मा तुम्हारे भीतर है। कहीं और खोजोगे व्यर्थ ही समय जाएगा और सब जगह तुम खोज भी चुके हो कितनी पृथ्वियों पर तुम भटके हो कितने लोक लोकांतर में कितनी योनियों में कितनी जीवन स्थितियों में अब एक काम और कर लो कि अपने भीतर खोज लो जिसने उसे वहाँ खोजा वो कभी खाली हाथ नहीं आया और जिनने कहीं और खोजा उनके हाथ कभी भरे नहीं उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए दो इंतजार में जो थोड़ा बहुत समय बचा हो उसे अब आरजू में और इंतजार में मत लगाओ अब उसे भीतर के होश को जगाने में भीतर की चेतना को उठाने में भीतर के परमात्मा को पुकारने में लगाओ और पुकारते ही वो उपलब्ध हो जाता है क्योंकि केवल विस्मर हुई है उसे कभी खोया तो नहीं आज इतना